संक्षिप्त महाभारत पर्व चांद्रायण व्रत की विधि उसके करने के निमित्त तथा महिमा का वर्णन ने कहा अब आप मुझसे चंद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए भगवान ने कहा पांडु नंदन समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण छत्री अथवा जो कोई भी चंद्रायन व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाली मूछ आदि का मुंडन करावे तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो श्वेत व्र धारण करे कमर में मूज की बनी हुई मेखला बांधे और पलास का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहे द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ आर पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार आद्य भाग प्रणव महाव्याहृति और पंच वारुण होम करके सत्य विष्णु ब्रह्मषिगण ब्रह्मा विश्व देव तथा प्रजापति इन छह देवताओं के निमित्त हवन करें अंत में प्रायश्चित होम करके, का करके भस्म लगा कर नदी के तट पर जाब शुद्ध चित्त होकर सोम वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करे इसके बाद बाहर निकल कर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करें, फिर आत्मन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करें और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करें। उस समय नारायण रुद्र ब्रह्मा या वरुण संबंधी सुक्त का पाठ करें अथवा विरग्न ऋषभ अघमर्षण गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करे यह जब सौ बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार करना चाहिए तदनंतर पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मध्याह्न काल में यत्नपूर्वक खीर या जव की लपसी बनाकर तैयार करें अथवा सोने चांदी तांबे मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले ले और उसको ऊपर से ढक ले पूर्वक सात ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे सात से अधिक घरों पर न जाए गौने में जितनी देर लगती है उतने ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करे मौन रहे और इंद्रियों पर काबू रखे भिक्षा मांगने वाला पुरुष न तो हसे न इधर उधर दृष्ट डाले और न किसी स्त्री से बातचीत करे यदि मलमुत्र चाण्डाल रजस्वला स्त्री पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर, पर जाए तो सूर्य का दर्शन करे तदनंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक ढो डाले इसके बाद जल से आत्मन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करे फिर उस भिक्षा के पांच या सात भाग करके उतने ही पिंड बना ले उनमें से एक एक पिंड क्रमशः सूर्य ब्रह्मा अग्नि सोम वरुण तथा विश्व को निवेदन करे और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जैसे वह सुगमता पूर्वक मुंह में आ सके फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमु होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और तीन अंगुलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को एक पिंड और द्वितीया को दो पिंड भोजन करना चाहिए इसी तरह पूर्णिमा को पंद्रह ग्रास भोजन करके कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से चतुर्थी चतुर्दशी तक प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करना चाहिए अमावस्या को उपवास करने पर इस व्रत की समाप्ति होती है यह एक प्रकार का चंद्रायण है स्मृतियों इस में इसके और भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हैं चंद्रायन व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन तीन समय दो समय अथवा एक समय भी स्नान करने का विधान मिलता है उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए दिन में एक जगह खड़ा न रहे रात को विरासन में से बैठे अथवा वेदी पर वृक्ष की जड़ पर सो रहे बलकल रेशम सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे इस प्रकार एक महीने बाद चंद्रायण व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्त पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे चंद्रायन व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं ब्रह्महत्या, गोहत्या सुवर्ण की चोरी भ्रूण हत्या मदिरापान और गुरु स्त्री आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं वे चंद्रायण व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है जिस गौ को ब्याय हुए उस दिन भी न हुए हो, हु। उसका दूध तथा एवं भेड़ का दूध तथा तथा एवं का पी जाने पर और मरना तथा जनन शौच का अन्न की तथा पति का अन्न और शुद्र का जूठा अन्न खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए नीचे गिरे हुए तथा दूसरे के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी व्रत का, का अन्न पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चांद्रायन व्रत करना चाहिए मदिरा आशो विष घी लाख नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मण को भी चंद्रायन व्रत करना आवश्यक है जो द्विज अधिक मनुष्यों की भीड़ में भोजन करता तथा फूटे बर्तनों में खाता है, जो उपनयन संस्कार से रहित बालक, कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है तथा जो अपना जूठा दूसरे के भोजन में मिला देता अथवा दूसरे को देता है उस ब्राह्मण को भी चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए यदि द्विज ब्याज गाजर छत्राख कुमुते लसून बासी अन्न दूसरे के घर से उठा कर आई हुई अनिवार्य तो हो जाता है पर में ऋषियों ने आत्मशुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था यह सब प्राणियों को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है जो द्विज इस परम गोपनीय पवित्र एवं पापनाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पवित्रात्मा तथा तो निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्ग लोग को प्राप्त होता है